मुक्ति और उसके उपाय सन्यास सन्यास का अर्थ है पूरी तरह ईश्वर का हो जाना और ईश्वर के लिए संसार का पूरी तरह त्याग करना जो लोग पूर्ण सिद्धि चाहते हैं उन्हें ही सन्यास का आश्रय लेना चाहिए ऐसे लोगों के लिए ही सन्यास संन्यासरीर स्वर्ग में रहने के समान है अन्यथा दूसरों के लिए वह केवल कष्ट का कारण होता है विशेषकर सन्यास के अधिकारी न होकर जो लोग संसार के कर्म त्याग करके घर से निकल जाते हैं उन्हें भ्रष्टाचारी के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता है वे लोग सन्यास ग्रहण के बाद पूरी तरह परम पिता की इच्छा के विरुद्ध आचरण करते हैं अतः जिन्हें संन्यास ग्रहण का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें कभी संन्यास नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे वे दोनों ओर से नष्ट हो जाते हैं और केवल श्रम मात्र होता है पूर्व काल में जो अधिकारी न होते हुए सन्यास लेते थे उन्हें देश के शासक दंड प्रदान करते थे जैसे दक्ष ने लिखा है त्रिदंड न जीवंती भवो नराह यस्तु ब्रह्म न जानाति नीदंडी ही स्व स्मृत नध्येतव्यँ न वक्तव्य नोतव्यम कथंशन सुसंपन्नो यतिर्भव नेतर पारिभ्राज्य गृहत्वा तो यधर्मे नठति यत्वा तम राजा शीघ्र प्रवाशेत दक्षस्मृति बहुत से लोग त्रिजंडी बनने का ढोंग करके जीविका निर्वाह करते हैं किंतु ब्रह्मज्ञ हुए बिना त्रिदंडी नहीं हुआ जाता ऐसे व्यक्ति से अध्ययन कथो कथन नहीं किया जा सकता और न ही उपदेश सुने जा सकते हैं ब्रह्मज्ञ और पूर्व निर्दिष्ट व्यक्ति ही वास्तविक यति है अन्य कोई नहीं सन्यास ग्रहण करके यदि कोई व्यक्ति स्वधर्म में नहीं रह सकता तो राजा उसे कुत्ते के पैर से चिन्हित करके शीघ्र बहिष्कृत कर देता है नारद ने कहा है मोक्ष लाभ का अधिकारी व्यक्ति ही सन्यास ग्रहण करे अन्यथा जिस गृह में सर्वत्र त्रिवर्ग प्रतिष्ठित है उसे गृह का परित्याग करके प्रविद्या लेकर यदि कोई सन्यासी पुनः उस त्रिवर्ग की सेवा करे तो वह निर्लज व्यक्ति वोजी अर्थात कुत्ता कहलाएगा कुत्ता जैसे वमन करने के बाद उस अन्न को पुनः खाता है उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति भी त्रिवर्गयुक्त गृह का त्याग कर पुनः उसी की सेवा करते हैं यह प्रवृद्य गृहात त्रिवर्गा व वपना पुनः यदि सेवेत तान् भिक्षु सवै वाता से पत्रप भागवत श्रीकृष्ण उद्धव से कहा था ज्ञान वैराग्य कस्वयतर्ग प्रचंडेन्द्रियथि ज्ञानवैराग्यरहितिदंडपजीवती सुरात्मात्मस्थते मविपक्वक विधीये भागवत जिसने इंद्रिय जय नहीं किया है प्रचंड इंद्रियों को सारथी बनाया है जो ज्ञान और वैराग्य रहित है फिर भी सन्यास का अवलंबन किया है ऐसा धर्म विघाती व्यक्ति देवताओं की आत्मा एवं आत्मस्थ मेरी वंचना करता है वह अतृप्त अभिलाषाओं वाला वह व्यक्ति यह लोक और परलोक से चित्त हो जाता है भगवान शिव ने सन्यास के अधिकारी का वर्णन इस प्रकार किया है ब्रह्म ज्ञाने विरते सर्व कर्मणि अध्यात्म विद्या निपुण महानिर्माण तंत्र यथार्थ ब्रह्म ज्ञान होने पर जब साधक समस्त क्रियाओं से विरत होता है तथा जब उसे अध्यात्म विद्या में विशेष पारदर्शिता प्राप्त होती है तब वह संयासम ग्रहण करे अन्यथा नहीं भगवान महेश्वर के अनुसार यथार्थ सन्यासी के लक्षण इस प्रकार है अनिकेत क्षमावृत्तौ निशंख संग वर्जिता निर्ममो निरहंकार सन्यासी धातु विरहेत निन्दाम निंदा अनक्रीड़न स्त्रिया रेतस्तोगमसूया संयासी परिवर्जय अंशो न कुछ संगम न वा धापरीग्रह प्रार्धमश्न विहरेषेधविधि वर्जिता त्यजे स्वजाति चिन्हना कर्माणी गृह मेधीना तोरीयो विचरे निसकलो निद्यम विप्रा शपचा चान्न वस्मा सामगत देश काल तथा पात्रम अविचारयन् शोकदेश विभक्त सैशत्रो मित्रे समो भव शीततवातात सह सहोम सम शुभाशुभे यदिक्षा प्राप्त वस्तुनायुण्यो निर्विकलो निर्लोभ सज्जय महा निर्माणतंत्र श्रीकृष्ण ने उद्धव से संयास आश्रम के संबंध में कहा था गृहाश्रमो जघन तो ब्रह्मचर्य भ्रदो मम वक्षनाशो न्यास शीर्षण संस्थित भागवत गृहथाश्रम मेरे विराट रूप की झाघ से ब्रह्मचर्य हृदय से वान प्रस्थ वक्ष से उत्पन्न होते हैं संन्यास मेरे मस्तक में स्थित है आश्रमाणाम हम तुर्यो वर्णा प्रथमो भागवत हे उद्धव आश्रमों में मैं चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास एवं वर्णों में प्रथम अर्थात ब्राह्मण हूँ धर्माण अस्मि संन्यास क्षेमा अवहि अवहिर्मति अव, भागवत श्रीकृष्ण ने अन्यत्र कहा है मैं धर्मों में सन्यास हूँ और अभय स्थानों में अंतर्निष्ठा हूँ गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने प्रिय भक्तों के लक्षण बताते हुए कहते हैं तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि संतुष्टो ये नित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न गीता जो व्यक्ति स्तुति निंदा में सम है जिसने वाणी का संयम किया है जो अदृष्टाधीन प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट है जो निकेतन रहित है और जो स्थिर बुद्धियुक्त है वह भक्तिमान व्यक्ति मुझे प्रिय है यहाँ पर अनिकेत शब्द के द्वारा स्पष्ट रूप से सन्यास का निर्देश है उद्धव ने श्री कृष्ण को कहा था वातासना यषय श्रवणा ऊर्ध मंथिन्हाम धाम ते या शांता संन्यासिनो भागवत। उद्धव ने कहा हे भगवन वातासन ऊर्धरेता श्रवण शांत अमल सन्यासी ऋषि ये सभी आपके ब्रह्म नामक धाम को जाते हैं महामती विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा था यह स्वत पर जात निर्वेद आत्मवान हरिम गेहा व्रजे स नरो जो मनस्वी व्यक्ति अपने आकस्मिक बुद्धि के द्वारा या अन्य के उपदेश से संसार की लालसा त्याग कर वैराग्य प्राप्त कर हृदय में हरि की चिंता करते हुए गृह से निकल जाता है और प्रवज्ञा ग्रहण करता है वह नरोत्तम है देवर्सिंह नारद ने युधिष्ठिर से कहा था यित्त विजय योगो परिग्रह एको विविक्त शरणों भिक्षुर्भिक्षा मिताशन भागवत जिस व्यक्ति की चित्त जीतने की इच्छा हो वह संन्यास अवलंबन करे परिग्रह परित्याग करे एकाकी एकांत में अवस्थान करे और भिक्षा द्वारा परिमित आहार करे भले ही तत्वज्ञानी सन्यासियों के लिए कोई शास्त्री निधि निधि निषेध विधि निषेध नहीं है फिर भी इंद्रियों को संयत रखने के लिए एक बार से अधिक उन्हें आहार नहीं करना चाहिए जैसा कि मनु ने लिखा है एक कालस कालश्चरे भिक्षा न प्रसज्जेत विस्तरे भैक्षे प्रसक्तो ही यतिर विषय स्वपी सज्जती प्राण धारण के लिए एक बार मात्र भिक्षा करे अधिक भिक्षा न करें अधिक भिक्षा करने पर आहार अधिक होता है और प्रधान धातु की वृद्धि होने से कामनी इत्यादि विषय सुख में आसक्ति हो जाती है